जैसा जी उसको रखना नहीं पड़ता है यानी तो गैराज रखना नहीं पड़ता है लाना नहीं पड़ता है को बढ़ाना नहीं पड़ता है नहीं पड़ता जैसे चंद्रमा को का नहीं लानी पड़ती है गंगा को पानी नहीं लाना पड़ता है मूरत को खबूती लानी नहीं पड़ती है ऐसा मुहूर्त उसको घर से निकाल दिया गया घर से निकाल दिया गया क्यों पत्नी ने लड़ाया था पत्नी भाग गई थी घर वालों ने कहा हमारी इज्जत खराब किया पत्नी को ढूंढ किया, पत्नी से ससुराल चले गए अपने माये से चले गए साथ कामता धाम था अपने ससुराल की तरफ आया गया घर पर माया पानी भर रहे पानी पिया और वही मेट वाटर चला के से से से रखे तो कोई आया आया है? नाम है, है। मेरा नाम मुरत है। है। है, है। को नाम को का ढूंढ मेरी पत्नी का नाम था फीस वैसे नेता को तो फजेती को ढूंढना है तो जहाँ जाएगा फजेती साथ रहेगी तो चिंता सर्चा <laughs> मुने से जहाँ होगा फजेती अपने आप हाँ साथ में रहेगी सिर्फ लानी नहीं पड़ेगी ऐसे ज्ञानी से जहाँ जान रहेगा ना वहाँ वैराट भरो चंद्रमा रहेगा वहाँ शीतलता रहेगी जहाँ जल रहेगा वहाँ शीतलता रहेगा जहाँ आदमी रहेगा वहाँ उछलता रहेगी प्रकाश रहेगा सबाह रहेगा नहीं टर को तो लाना पड़ता है हीटर तो को साफ लाना पड़ता है ईज को तो ठंडी लानी पड़ती है एक का तबाव नहीं लानी पड़ती सब का तबाव नहीं गर्म हो गर्मी लाता है उधारे ज्ञान निराश सब गुण अपने हाँ आप आकर हुए साक्षात्कार हो जाएगा ना सुल्तान के लिए अनाशक्ति स्वभाव हो जाएगा निर्भय का स्वभाव हो जाएगा निशंसता स्वभाव हो जाए उदारता स्वभाव हो जाएगा जैसे तो राजा बन जाए राजकुल हो जाए फिर तो कोई तो गातियां लेने जाना थोड़ा तो पड़ता है मार्केट में यार राजा हो जाए सुन पर बैठे फिर बोले दासी लाओ रथ लाओ मुनीब लाओ नौकर लाओ, लाओ महल लाओ भोजन लाओ मैं राजा हूँ किला तो थोड़ा है राज तो हो गया बाकी की चीजें उसकी हो गई ऐसे ज्ञान हो गया तो बाकी तो सब गुण उससे हो गए संपूर्ण तो गुण पाना है तो ज्ञान प्राप्त करना है तो ऐसे गुण के लिए बारह साल मेहनत कर <गर्ण> के लाना है मेहनत महात्मा गांधी गाय का दूध छोड़ दिया, दिया बहस का छोड़ दिया मकई सकती है विचार हो बनेगा नहीं तो क्या बड़ी बात है सकता हीरे बने विकार नहीं हो धन खूब हो समझो से बहुत खूब हो चारों तरफ से युवतियां जोड़ी हुई शरीर सशक्त हो कम भोगने की सामर्थ्य मन काम का नहीं भगवान एक आठ युवतियों के स्तंभ पर समझे ना कहा दूसरा फिर भी के एक से चंदन का लेप कर दूसरे आपके टीचर का लेकर मतलब मुझको मैंने कोई अपनी भाषा में हर से पढ़े हर्षोक है है जैसा पी जैसा ज्ञान बिना विचार के ज्ञान कुछ नहीं उठा तथविदि कहीं पाते न परिपक्व परिप्रश् विधि पवित्र विनम्र होकर अपनी जानकारी अभ्राय रखकर अनजान होकर निर्देश बालक होकर मैं जानता हूँ प्रश्न न पूछे लेकिन कुछ ज्ञान बढ़ाने के लिए का पाने के लिए प्रश्न है इस बातें परि प्रश्न सिवाए उपदेशन से ज्ञानम ज्ञानी न सबको ज्ञानी सबसे नहीं है सब साक्षा करता है मैं तो खाली समाधि काली भक्ति काली थे काली आई फिर भी अधूरा का काम रामदेव किए विष्ठा मिले फिर भी अधूरा था काम नामदेव के विष्णु ने फकीर के पास भेजा और काली ने राम में रामकृष्णदेव को प्रकाश मिला सब जाने काली का उपासना किया कृष्ण को पता श्रे राम को पका को पता जब गुरु के दौर पकड़े का प्राप्त गुरु में सब होता है न ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु में गुरु का गुरु के दौर होता है क्या साधक पसंद का मुख्य कारण है तुलसी को पौधा माने जगन्नाथ जी के प्रसाद को अन्न माने और गुरु को शरीर माने उसका सत्यानाथ हो ही जाएगा गुरु को शरीर मानेगा उसके शरीर की कैसा मापेगा बर्बाद फैलेगा यही देय नहीं होता अब जो गुरु को दे मानते तो आप देख तो करेगा क्योंकि ऐसे कई साधकों का सत्यानाथ होते हुए हो मेरे देखिए खुद का लगता फिर गुरुओं का दे मानने लगे उनका बाहर का व्यवहार सुनने लगे और बाहर का व्यवहार तो अपनी मर्जी के अनुसार चलता है इसे तो ज्ञान वह नहीं, नहीं कि गुरु को पहचान लगन कर गुरु का ऐश्वर्य गुरु का व्यवहार गुरु का शरीर और गुरु का सार ये मापे का शिक्षक ये पूछ लीजिए काम आएगी पड़ा मैं नदीनु जो समझो तो से पाई चाल नहीं गंगा कौन सा झरना पड़ा गंगा मंडाकनी से मिली है तो नहीं मिली है बताओ में तो पैसे निकली बच्चू निकली ब्रह्माजी तो है जो और कुछ है हर अभी सुषंता तो ले ले, ला आनंद ले ले, लिखा तो पार होता है संत का मूल नदी का मूल और संत का फूल जैसे तो जो रहते हैं और संत का आशीर्वाद से वंचित हो जाए और जो संत में श्रद्धा रखते हैं कुदरत उनको मदद कर गीता तो में था श्रद्धावान लबटे ज्ञान श्रद्धालु ज्ञान को है। ऐसा नहीं था विद्वान लबे ज्ञानम जनवान सत्तावान लगे ज्ञानम नहीं लभे ज्ञान श्रद्धालु ही मेरे को जान सकता है विचारों से थोड़े इस पर जाना जाता है मंदिर शराब जो कि शराब, शराबी का विचार नहीं है कि मैं शराब पिया विचार नहीं अनुभूति तो में, में है, में, में, में, है।, है, है। विचार नहीं है और बाहर के बेतर के शराब की अनुभूति है तो फिर जाल में फर्क पड़ जाता है हाल में फर्क पड़ जाता है व्यवहार में फर्क पड़ जाता है आप तो नहीं फर्क पड़ेगा से अमृत वर्ग जैसे ब्रह्म साक्षात्कार होता है उसकी दृष्टि से सूक्ष्म जैसे रेडियो पे हैं। ज्ञानी के अंताकरण से आंखों के द्वारा वाणी के द्वारा शरीर के द्वारा उसके में आ जाते उनके संत का दर्शन उन्हें प्रधान आए तो फल संत मिले फलकार तीर्थ मिल जैसे संत जाते उनके व्यवस्था तीर्थ दीक्षा तीर्थों को शीर्षत्व प्रदान करने की शक्ति जिम्बा संत में होती है हजार तीर्थ मिलकर एक संत नहीं बना सकते लेकिन एक संत हजार तीर्थ बना देता है इसलिए संतों को लेनी धर्म में तीर्थं करता शीर्षण कर का अर्थ है अर्थ है तो तीर्थों को करने वाला तीर्थों को बनाने वाला हमने बापु, बापु बात में शंका करता देता है बोलता है बापू कैसे मोरा बापू के सभी शंका हृदय खुला नहीं करे बारिश खूब आ जाए पत्थर से क्या होगा बोलते बारिश खूब आ जाए मरुभूमि में क्या उगेगा और तो मरूभूमि में भी अरबा झार हो जाता है <laughs> ऐसे खूब सत्संग रहता है ना तो सुसंगी भी सत्संग बन जाती है बारिश से जड़ पी गए न और पत्थर भी क्या है साथ हृदय खुला नहीं रखे खाली के साथ आए कर देगा फिर हाँ छोड़ेगा फिर बोलते संत पारस और जान पारस तो लोहे को सोना करे, संत करे पार्थ में पारक कितना भी बढ़िया तो हो लोहे तो पारक पहले बनाएगा लेकिन संत तो संत बना के सोचता है ऐसा नरेंद्र को रामकृष्ण ने संत बना दिया वाले वाले तारा, मैं बता था सच्चन तो सुनने चला गया था तो लूटने तो पकड़ा था बोलती ना नारद तो की जब तो भी नारद का मुलाकात जा, हो जाए, तो आरोप महर की बाल्मीकि बन गया वैसे भी बर्फ का कारण जाए जाए फिर भी पुत्र के सुनने हो जाए पड़ेगा एक आदमी के संख्या शास्त्र जालम महारणम का ब्रह्मस्पता शास्त्र जाल से महारणी घूमता रहता है इसीलिए जाग कहते ही की बात है कि जापता ना रहता है तो गुना लोग लाभ लेते हैं और वो नर जब मूर्ति बन जाता है पत्थर के सब लाभ को लोग उसके पूछते हैं बुद्ध भगवान के है जब मैं जरूर आदे तब का भी चौथा भिक्षा मांगनी चाहती नानक को भिक्षा मांगनी अब गए तो नाम से हजार रूपये का पूरा भट्टा हलवा भट्टा और करोड़ों रूपये का मंदिर बन गए उनके नाम ऐसे ही है मनुष्य अपने आप से बैठा करती जीवित पुरुष होते तब उनके फूली पे चढ़ा जब गए सब उनकी आरती होगा जब मिलेगा तो जीवित मिलेगा गये हुए तो केवल भाव में हो सकती है भाव दोहरा सकते हैं अपनी मेहनत करो उतना हृदय को दे सकते उनके तरफ से ही। तुम भजन करो समय हुए दय हुए को राज़ी करो भगवान आ जाए प्रश्न गुरु, गुरु का रूप में तो उद्देश्य नहीं में सब तक ज्ञान गुरु के पास भेज थोड़ा गुरु का काम भगवान गुरु कोई गुरु को थोड़ा होता है। गुरु के द्वारा तो भगवान तो बोलता है गुरु, गुरु बोल रहे है। गुरु की वाणी में भगवान की वाणी में जो भेज सब मिलता है उसको तो जान भी गुरु की वाणी वाणी गिर मानसा का है प्रभि बसे साधन रत्न मन दीवा परमात्मा साधो की दीवा पर साधन के दीवा का द्वारा तो रामकृष्ण के, के तरफ तो आया पचास साल कर रहे थे हम सभी कुछ दिन किसम कहते हैं सिद्ध गुरु सिद्ध गुरु तो कभी कभी सभी मिल जाते दर्शन दे देते हैं प्रभावित कर देंगे मंत्र दे देंगे रखते रहते मानव गुरु है जो अपने साथ जीता है अपने साथ चलता है अपने जैसा बोलता है अपने जैसा खाता है अपनी हर हरकत से वो परिचित होता है अपने हर कोई जन से वो पसार हुआ होता है मानव गुरु मनुष्य का जितना सहायक होता है उतना और भी है, तो तो गुरु सहायको भी मिले हमारे गुरु गुरु संकल्प लेकर गया तो तिएगे। तिएगे। गया तेरे बीच में फिर तो जा जाता अब गए बड़े का रास्ता अभी भी आदमी नहीं जाता कोई कोई जाता होगा हमको जैसा लगता है। तो है। तो में गिर रहा था मैं रात आता बस पत्थर ही पत्थर लेकर लेकर बर्फ आप निकलती हो जाए चार तो कंबल कम्बल हो जाए। रहे दो कुछ ऐसे ही रहे हम थोड़ा जानता था वैसा रहा ऐसे लगे आगे तो रो नहीं है हो नहीं सकता और ठीक कोई था नहीं रहता पर आप जहाँ गए, किया था वहाँ शादी की सेवा होती कोई शादी रहती हमने शादी में बचे लाख रात को खाया तो नहीं और सुबह को के मैं जो निकला तो देखा कि आगे कोई समय आदमी क्या संकल्प था समय खुद को देखने का तो जंप मारता गया आज तक बारह साल पहले की बात है खूब मुश्किल था अभी तो फर गया ना जाए। हो जाए। हो करके ना कम तो तो एक बार ऐसे तो तो था है आता नहीं लेकिन दस पंद्रह तो तो तो मिल की गति से तो चल रहा है तो ये कभी तो। अब तो तो कर <laughs> ये कर लेते हैं नियम के बहुत तेजस्वी अभी तेजी या तेजी मिल चावल निकाल लिया फिर आराम से घास में से सली निकाले फिर मुझ को क्या बुल्हाुल्हन से मिल गए सुना सुनी की बात नहीं देखा देखी की बात बुला दुल्हन से मिल गए पीकी पड़ी बार देखा से से जरा देखो आवाज तो, सामी जी इतनी भी जल्दी क्या है? मुझे बात समझिए अभी तो साथ में दो तो पलांग दो कदम आ गया आवाज आई कि तो, स्वामी जी इतनी भी जल्दी क्या है जैसा पता ही देखो बाबा क्या चुप रहता हूँ जैसा था, जा सकता था उधर खलांगे मारी उधर खलांगे मारे जैसे हनुमान मान नहीं मिले तो देर से तो खिलाफ स्वामी जी हो अदृश्य स्वामी जी प्रगट हो जाओ अब अद्र से आए तो प्रगट नहीं होते प्रकट होगा नहीं हुआ तभी तो पता चला कि अदृश्य जब इध्य हो जाते तो क्या तो पता चलता था संकल्प पूरा हो गया फिर तो दिख रहा जो हरिद्वार में जंगल के तरफ गंगा के तो किनारा जाता था मिल डाला पता हाँ बिल मिल गया साढ़े तीन बजे होंगे पानी में, तो में, में तो लेकर पहुँच गया पाने हाँ तो मेरे पास बैठा खड़ा था वही सुना तो मैंने बेटा मार कहीं बाहर निकल सकता तो जंगल था बेट था बेट में पांच आ रहा फिर सोला तो स्वामी जी कहाँ गए नहीं रखी तो जाएगा, चला जाएगा भाग जाएगा ना से तो क्या मिलना? ऐसा गुरु है जो भाग्य नहीं जब चाहे तब मुलाकात हो जाए ऐसा गुरु मिल जाए तो फिर दूसरे गुरु को क्या पड़ा सूरज उदय हुआ तो और दिया न किया सुपात्र मिला तो सुपात्र को दान दिया न दिया। तो तो पुरन गुरु मिला तो नमस्कार किया नहीं। <laughs> <hans> okay, okay. अब तो रुचि भी नहीं होती हनुमान जी को भी बुलाया एक बार ऐसा किया हनुमान जी तो आया नहीं लेकिन हमारा सब बंदर का भाव आ गया अंतर पेड़ को चढ़ गए पत्ते खाने जाते अंदर थोड़े बार आए भी नहीं साथ में दिन हनुमान तो आता है का कर सबसे दिन पांच में दिन ही हमने हम ही मानता आवे थोड़ा बुखा से निकला बाहर और धागा अंदर से सचेतन बनता अंदर से पता भी चल रहा तो तो था वो लेकिन कहा होने दो डर पे चढ़ गया सबसे जरा सजा था ज्ञान की साधना साथ में थी ना उसी में ज्यादा फिर लहरा सफल नहीं होता ज्ञान की साधना नहीं होती तो उसमें सफल हो जाती सफल होता फिर भी लौट के आना पड़ता मैं चलो वो असफलता ही पूछ कई बार आदमी असफल होता है दुखी होता है लेकिन असफलता में भी कोई साथ छुपा हुआ होता है कहीं लोग खून में असफल होते खून करने में असफल हो जाते हैं, धन कमाने में असफल हो जाते हैं, व्यक्त में असफल हो जाते हैं, शादी में असफल हो जाते हैं, संसार चलाने में असफल हो जाते लेकिन उनके पीछे भी भगवान की कृपा छुपी हुई है जो परम सफलता के तरफ ले जाते वो आदमी आ है जो संसार में सब जगह सफल होता है पेट <laughs> चल रहा था असफल हुए बिस्कुट की फैक्ट्री थी कोई पेश में असफल हुए तो साइं के पास कोई सफल हो गए राजीनामा करा दिया बिस्कुट भी मिल गए और स्पर भी मिल रहा तो असफलता अच्छी हुई तो खराब हुई रहता है ना ये आदि शक्ति जीव को कैसे भी करके अलग अलग अनुभव से दूसरे तरफ ले जा रहे है। तो कैसे चालू है पर। यात्रा अनुभव करा के अनेक भोग भोग जा रही है यात्रा चालू है आप पहुंच गए आपको सोचे तो दूसरों को उठाएगी महीना है किसी ने तो प्रेरित करके यहाँ भेजा हमको यहाँ डेरा डलवा दिया हम तो इधर रहने वाला आदमी नहीं है फिलहाल तो पता है आप नदी किनारे उनका साफ साल कितने किसी को पता ही नहीं क्यों नहीं करता तो में रहने वाला आदमी क्या खाता हूँ किसी को पता नहीं है। चिंता नहीं क्या खाते तो मन में शंका लेता है क्या खाते हैं कभी कभी बच्चों में आते तो तो तो तो तो से से तो तो दे देता नहीं आगे बनवाने देता कोई तो सामने भी नहीं देख सकता ऐसे तो सबसे काम कर कोई दवा ले, देख ले, है तो आप, लेकर नहीं होता है थी थी थी तो क्या तीन भाई मंगनी करानी है तो सब करता तो दुकान तो तो दुकान तो है दुकानदार ही बैठे दुकान लेके बैठ गए पहले तो सही सामने देख नहीं सकता अभी भी अठवा में हो जाओ ना सब कोई सामने तो नहीं, तो नहीं आता चला किसी किसी में तो तो तो सामने वाला काम तभी पांच समाधि बारह दे बना दी अलग अलग जगह पर अपना संकल्प लेकर तेज रखी सौ रास्ते रामेश जाए तो बड़ा बल हो जाए पाँच दिन माउन रहता हूँ खाली बुधवार को मिलता हूँ दूसरे दिन नहीं मिलता हूँ तो लोग मलम से भीतर देखता हूँ तो कोई है नमरा जो हूँ वो हूँ लेकिन उनको बड़ा कड़क लगता हूँ यही सही सरेवनी हम देखते हैं मैं तो मुलायम मक्खन जैसा हूँ उनको कड़क सेवा कर रहा हूँ हम तो अपना मोबाइल बहुत नजर से किसी सेवा नहीं कर रहा मैं तो सबसे बड़ा उत्कार होता है समय तो हम जानता हूँ की कुछ से बात किया ये तक मैंने सेवा देवा किया हो सब ना सो मेरा मेरा पुण्य सेवा का सब तो नाश जा करा होगा ऐसा नाश होगा हम कभी नहीं हे चंद्रमा को बोलते अरे तुम बहुत शीतलता दिया गंगा जी तुम बहुत सेवा किया थे। गंगा सबसे तो, तो, तो खबर नहीं है गंगा तो अपनी मस्ती में फल फल फल फल बसी जाती है किसी का ठंडक नहीं की है कोई तो स्नान कर लेता है कोई तो आत्मन कर लेता है कोई तकड़ा भी डाल देता है कोई फूक देता है कोई कटर की लाइन भी डाल देता है गंगा को किसी की परवाह नहीं है तो तागर से परक लगा ऐसा होता है समझता भी जो सेवा करने के लिए निकलते हो तो हराम होते ही सेवा नहीं है जो सेवा करते हैं उससे सेवा कभी नहीं होती अब जो ईश्वर में बीते हैं उनके तो एक एक चार सेवा वो तो आपके बीच हो तो भी मौन हो तो भी लाखों करोड़ की सेवा होती है उनके जब बोलते हैं तो आपके बीच होंगे इतने लोगों की सेवा होती है जब मौन होते तो है ना तो ब्रह्म तक उनकी वृत्ति जाती है ब्रह्म तक के आधिकारिक जीवों को आनंद मिल जाता धक्का मिल जाए उनको पता भी नहीं का उनको भी पता नहीं कुछ दिन पहले का ठंडी पड़ रही अल्मोड़ा में बर्फ भी रही है ठंडी यहाँ और अल्मोड़ा की बर्फ को भी पता नहीं कि की मोटेरा में पहुंचेंगी और हमको भी पता नहीं कि की अल्मोड़ा की हवा आई इधर भी ठंडी हवा थी अब अल्मोड़ा की गढ़ गर्फ हिमालय में पड़ी है तो इसकी ठंडक है तो चेतन आत्मा के आनंद फल के तो जम्मू तक पहुंचे विकास करे है नहीं, तो जाने जब माउन बैठा लुक विवेकानंद महापुरुष अपूर्ण है तो बैठ जाते हैं घूमते हैं उनकी अपेक्षा अपूर्ण है मौन जीवन यात्री जरूरी नहीं है कि साहब ऐसे होंगे जब साक्षात कार हुआ तो बुद्ध सात दिन तक जो मिला है वो बयान में नहीं आता <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> मेरे बहुत उपकार है बड़ा उपकार तो ना उसके कारण तो पृथ्वी पर रस बढ़ता है सूर्य में चमक बढ़ते है चंद्रमा में शीतलता बरसाता है नदियाँ बहती है जैसे गुरु तो आकर्षण के नियम से सब चलता नहीं, ऐसे से भी और बढ़िया बढ़िया अपने आप लोग भले होने लगते है तो वैज्ञानिक प्रकट हुए अभी तो सब वातावरण अभी योग का प्रकट हो गया है लेकिन योगदाबाद वाले लोग योग सीखने को ही जन जालियों का अस्तित्व ही उनको योग की तरह प्रेरित करेंगे हवामान में ऐसा